उत्तर ऊचो मन ऊची रुचि स्वार्थ अगम पर की कहाँ चली पेट की कठिन जग जीव को जवारु है चाकर ही न आकर न खेती न बनिजीख जान तू किसारू है तुलसी की बाजी राखी राम ही के नाम न तू को में बारु है इसका मन ऊंचा है तथा रुचि भी ऊंची है परंतु भाग्य इसका अत्यंत खोटा है यह लोग व्यवहार के लायक भी नहीं है तथा बड़ा ही नटखट और गप्पी है इसके लिए तो स्वार्थ भी अगम है परमार्थ की तो बात ही क्या है पेट की कठिनाई के कारण इसे संसार जी का जंजाल हो रहा है यह न तो कोई चाकरी ही करता है और न खान खोदने का काम करता है इसके न खेती है न व्यापार है न यह भीख मांगता है और न कोई अन्य प्रकार का धंधा या पैसा ही जानता है तुलसी की बाजी राम नाम ही ने है अन्यथा इसके पास तो पितरों को भेंट चढ़ाने के लिए सिर पर बाल भी नहीं है अपत उतार अपकार को अगार जग जाकी सहमत व्याध को पातक अगारहत पातकूमि सहसानु सो कान कपट को पयोधि अपराध को तुलसी से बाम को दया नि सुनत सिहात सब सिद्ध साध साधको राम नाम ललित ललाम hmm. की बड़ो कपूत की निकोम और अपकारों का आधार है जिसकी छाया स्पर्श होने पर संसार में ब्याध और हिंसक जीव भी सम जाते हैं पाप रूप पृथ्वी की रक्षा करने के लिए यह शेष जी के समान है तथा कपट का वन और अपराधों का समुद्र है तुलसी जैसे उल्टी प्रकृति के पुरुष के लिए दयानिधान निधान श्री रामचंद्र जी दिनी हो गए यह सुनकर सब सिद्ध साधु और साधक लोग सिहाते हैं राम नाम ने बड़े कुटिल कायर कपूत और आधी कौड़ी के मनुष्य को भी लाखों का सुंदर रत्न बना दिया सब अंगहीन सब साधन विहीन मन वचन मलिन हीन कुल कर तू बुधबलहीन भाव भगत विहीनहीन गुण ज्ञानहीन हीन भागहू विभति हों तुलसी गरीब की गई बहोर राम नाम जाए जप जी हरा मू को बैठो धूति हो प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम की प्रसाद राम नाम के प्रसार पाये सून हो मैं योग के आठों अंगों से हीन हूँ सब साधनों से रहित हूँ मन वचन से मलिन हूँ तथा कुल और कर्मों में भी बड़ा पतित हूँ मैं बुद्धि बलहीन भाव और भक्ति से रहित गुणहीन ज्ञानहीन तथा भाग्य और ऐश्वर्य से भी रहित हूँ इस दिन तुलसीदास की हीन अवस्था का उद्धार करने वाला तो राम का नाम ही है जिसे जिहवा से जप कर मैं राम जी को भी छल चुका हूँ मुझे राम नाम से ही प्रीति है राम नाम में ही विश्वास है और मैं राम नाम की ही कृपा से पैर पसार कर निश्चिंत होकर सोता हूँ मेरे जान जबते हो जीव में जन्म यो जग तब ते बेसाह दाम लोह को हाम को मन तिन्ही की सेवा तिन्ह स्वभावनी को बचन बनाई कहो हों गुलाम राम को न नाथ हो न अपना तो गो खजानो खोते दाम को मेरे समझ से जब से मैं जगत में जीव होकर जन्मा हूँ तब से मुझे लोभ क्रोध और काम ने दाम देकर ले लिया है अदेव मन से उन्हीं की सेवा होती है और उन्हीं से गहरा प्रेम है परंतु बात बनाकर कहता हूं कि मैं तो श्री राम का गुलाम हूं हे नाथ आपने भी अजोग्य समझ कर नहीं अपनाया किंतु लोक में झूठी प्रसिद्धि हो गई कि मैं राम का गुलाम हूं परंतु प्रभु से भी प्रभु के नाम का प्रताप अधिक प्रचंड है अतः अपनी भलाई से यदि आप मेरा भला कर दें तो अच्छा ही है नहीं तो तुलसी के कपट का खजाना खुलेगा ही विराग जप जाग धर्म जानो वेद विधि किम है तुलसी सो पोचन भयो है नहीं भय है कहू सोच सब जाके अग कैसे प्रभु छमी है मेरे तो नरू रघुबीर सुनो साची कहो खल अनखय है तुम्हें सज्जन नगमी है भले सुकृत के संग मोहित तुला तो लिये तो। नाम के प्रसाद भार मेरी ओर नमी है मैं न तो अष्टांग योग जानता हूँ और न वैराग्य जप यज्ञ तप त्याग व्रत तीर्थ अथवा धर्म ही जानता हूँ मैं यह भी नहीं जानता कि वेद का विधान कैसा है तुलसी के समान पामर न तो कोई हुआ है और न कहीं होगा इसलिए सभी सोचते हैं न जाने प्रभु इसके पापों को कैसे क्षमा करेंगे किंतु हे रघुनाथ जी सुनिए मैं आपसे सच कहता हूं मुझे कुछ भी डर नहीं है यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे तो दुष्ट लोग तो अवश्य आपसे अप्रसन्न होंगे किंतु सज्जनों को इसमें कुछ भी दुख नहीं होगा यदि आप मुझे किसी बड़े पुण्यवान के साथ तराजू पर तोलेंगे तो आपके नाम की कृपा से मेरी ओर हुआ रहेगा के सुजाति के कुजाति के पेटा बस जाए खाए सबके विदित बात सो मानस वचन काय किए पाप भाई राम को कहा दास दगा पुनीसो राम नाम को प्रभाव पाव महिमा प्रताप तुलसी सुजग मनियत महामुनिषो अति अभागो अनुरागत न राम पद मूढ़ तो बड़ो अचिर देख सुनी सोम मैंने पेट की आग के कारण अपने जाति सुजाति कुजाति सभी के टुकड़े मांग मांग कर खाए हैं यह बात संसार में सबको विदित है मन वचन और कर्म से सच्चे भाव से अर्थात स्वाभाविक ही बहुत से पाप किए और राम जी का दास कहलाकर भी ही बना रहा अब राम नाम का प्रभाव पैठ महिमा और प्रताप देखिए जिसके कारण तुलसी जैसे दुष्ट को भी लोग महामुनि वाल्मीकि के समान मानते हैं रे मूढ़ तो बड़ा ही अभागा है इतना बड़ा अचरक देख सुनकर भी श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं करता जान बधावनो बजायो सुनी। भयो परिताप पाप जननी जनक को बारीत द्वार द्वार दीन जानत हो चार फल चार ही जनक को तुलसी सो साहेब समर्थ कोश सेवक भग है सुनत सिहात सोच विधु गनक को नाम राम रावलो, सयालो की जो बातरी ते गर्तिन ते तनको भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न हुआ जिसके उपलक्ष में बंधावा बजाया गया यह सुनकर माता पिता को परिताप और कष्ट हुआ फिर बालपन से ही अत्यंत दीन होने के कारण द्वार द्वार, द्वार ललचाता और बिलबिलाता फिरा चने के चार दानों को ही अर्थ धर्म काम और मोक्ष रूप चार फल समझता था यही तुलसी अब समर्थ स्वामी श्री रामचंद्र जी का सुसेवक है यह सुनकर ब्रह्मा जैसे गडक ज्योतिषी को भी चिंता और ईर्ष्या होती है हे राम मालूम नहीं आपका नाम चतुर है या पागल जो तृण से भी तुक्ष पुरुष को पर्वत से भी भारी बना देता है बेदह पुराण कही लोकहू बिलोकियत राम नाम ही सोरी फलाई है काशी उपदेशत महेश सोई साधना अनेक चितई न चित है छाछिको लला तेत राम नाम के प्रसाद खात खुन सात सोधे दूध की मलाई है राम राजनियत राजनीत की अवधि नाम राम राव रोतो चाम की चलाई है वेद पुरान भी कहते हैं और लोक में भी देखा जाता है कि राम नाम जी से प्रेम करने में सब तरह की भलाई है काशी में मरने पर महादेव जी भी जीवों को उसी का उपदेश करते हैं उन्होंने अन्य अनेक साधनों के साधनों की ओर न दृष्टि दी है और उन्हें चित्त ही में स्थान दिया है जो छाछ को ललचाते थे वे राम नाम के प्रसाद से सुगंधित दूध की मलाई खाने में भी नाक भौसिकोड़ते हैं श्री रामचंद्र जी के राज्य में राजनीति की पराकाष्ठा सुनी जाती है किंतु हे राम जी आपके नाम ने तो चमड़े का सिक्का चला दिया अर्थात अधों को भी उत्तम बना दिया